मधुरम मधुरम स्व कर्मा पिते मधुरम मधुर मधुरा स्मृति प्रभो प्रबोधय प्रभो विद्यां प्रयच परमां परिभावया नारायण विराज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 गुहाटिया भारत हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय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 राधा हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय नमो महाव्या संभो शिवा शिवा शिवा शिवा शिव शिव narayan narajana narajana, narajana. ्राम स्थितुन वा पश्यन्ति मूढ़ानुप्य पश्य ज्ञान पश्यन्ति यतनो योगिनशनम पश्यं आत्मन्यवस्थित पश्यन्ति पश्यचेत नारायण प्रातः जो चर्चा चल रही थी उसमें यह विचार करना चाहिए कि वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ इतने अंश की मुख्यता है प्रधानता आगे के जो शब्द हैं इनके अणुगुण ही उनको लगाया जा सकता है या एक शास्त्र के अर्थ करने की विधा है एक ही मंत्र में या एक ही प्रकरण में मुख्य शब्द या वचन क्या है इसका पहले विवेक पूर्वक निर्णय करना पड़ता है आगे के वचन के प्रसिद्ध अर्थ भले ही कुछ हों लेकिन तद अनुकूल उनको ढालना पड़ता है आगे के वचन में लगता है कि उत्क्रमण का वर्णन है ब्रह्मलोक में संयासी देहत्याग के पश्चात जाते हैं और जब ब्रह्मा जी के पद की अवधि कांत होता है तब उन्हीं के साथ वे कैबल्य मोक्ष प्राप्त करते हैं गीता में आठवें अध्याय में श्री कृष्णचंद्र का वचन है एकयातनावृत्तिम अन्य वर्तते पुनः उत्तरायण मार्ग से जिनका गमन होता है सामान्य नियम यह है कि वे फिर पुनर्भव नहीं प्राप्त करते उनका पुनर्जन्म नहीं होता इस दृष्टि से पराले का अर्थ उष्टिकाकारों ने किया है लेकिन भगवत पाद शंकराचार्य जी ने ब्रह्मलोक परंतकाल सबका अर्थ प्रसिद्ध अर्थ को ताक पे रखकर वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्थ यहाँ प्रोक्षानुभूति का स्पष्ट उल्लेख है सुनिश्चित अर्थ संदिग्धता नहीं अतः इसके अनुगुण अन्य पदों का अर्थ लगाया है तो शंकराचार्य जी का जो अर्थ है उसमें प्रबलता है अन्यों का जो अर्थ है वो गौण शब्दों को मुख्य अर्थ गौण शब्दों का मुख्य अर्थ मान करके फिर मुख्य अर्थ वाला जो शब्द था उसी को घसीटा है हमने संकेत किया वहा समय कम था इसलिए हमने पूरा इस पर बहुत चिंतन है यहाँ इतना ही अब कल एक नीति की बात कही जा रही थी नीलक जी की एक पंक्ति मिली उससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिला नीति पक्ष में भी सापेक्ष व्यक्ति भी निरपेक्ष हो सकता है कोई कार्य ऐसा है जिसमें कईयों के सहयोग की आवश्यकता होती है लेकिन व्यक्ति विशेष विशेष कार्य में निरपेक्ष माना जाता है जैसे ये कर्मकांडी तो है तो यज्ञाचार्य का पद इनको प्राप्त होगा कल्पना कीजिए किसी यज्ञ में ये आचार्य तो जो श्रौत याग होता है उसमें तो सोलह ऋत्विक होते हैं एक यजमान और एक यजमान की पत्नी अठारह संख्या में श्रौत याग की पूर्ति होती है वेदांत में और व्यवहार में अठारह का बहुत महत्व है क्योंकि श्रौत याग में सोलह ऋपिक होते हैं एक यजमान एक यजमान की पत्नी सदस्यों की संख्या हो गई अठारह महाभारत में अठारह पर्व युद्ध में अठारह अक्षौनीय सेना अठारह दिनों तक युद्ध अठारह पुराण अठारह उपपुराण, पुराण अठारह गीता के अठारह अध्याय स्थित प्रज्ञ के लक्षण अठारह श्लोकों में तो भगवान वेदव्यास व्यास को श्रोत सिद्धांत कितना प्रिय था और ऐतिह्य तथ्य की दृष्टि से अठारह दिनों तक युद्ध अठारह क्षौ सेना सबनेक संकेत किया तो यजमान मुख्य होते हैं लेकिन यज्ञ कराने वाले आचार्य मुख्य होते हैं तो यज्ञ तो सहयोग से सदता है ना परंतु उसमें आचार्य का जो पक्ष होता है सबका अतिक्रमण करके होता है आचार्य मुख्य होते हैं लेकिन आचार्य के कर्म का भी विनियोग किसमें होता है यजमान को फल देने में आचार्य ऋत्विक कर्तिक जो कर्म है वो संकल्प और दक्षिणा के बल पर यजमान को प्राप्त हो जाते हैं नीलकंठ जी ने बताया दृष्टांत के रूप में जब दीपक संज्ञा बनती है तो समझना चाहिए कि पात्र भी आवश्यक है घृत या तेल की भी आवश्यकता है बत्ती की भी आवश्यकता है अग्नि के संयोग की भी आवश्यकता है लेकिन जब दीप संज्ञा प्राप्त हो जाती है तो वह दीपक बत्ती का भी प्रकाशक बन जाता है आज घृत या तेल का भी प्रकाशक बन जाता है पात्र का भी प्रकाशक बन जाता है और अभिमत जिस पदार्थ को हमको देखना है घटादी को उसका भी उद्भाषक बन जाता है तो घटादी के अभिभाषण में दीप निरपेक्ष होता है उसका जो कृत्य है वो किसी अन्य पर आरोपित नहीं किया जा सकता दार्ष्टान्तिक में जीव लिए तो कहा गया न मनिया प्रकृतिष्ठानी कर सती ये सब और उपसेवते विषयान उपसेवते उपसेवन करने वाला जीव है तो जीव को घट तक पहुंचना है घट का प्रकाश करना है कैसे पहुंचेगा बुद्धि पर आरूढ़ होगा बुद्धि का पहले अभिभाषक बनेगा जीव से चेतना बुद्धि को प्राप्त होगी बुद्धि से चेतना मन को प्राप्त होगी मन से चेतना अतिय नेत्र इंद्रिय को प्राप्त होगी और उसकी चेतना गोलक के माध्यम से कहाँ तक पहुंचेगी घटक प्रदेश तक तो मनोवृत्ति नेत्र इंद्रिय के द्वार से घटक प्रदेश तक पहुंचकर घटाकार होगी तब फिर उस मनोवृत्ति में घट प्रतिफलित होगा फिजिक्स का जो ईमेल सिस्टम है घट प्रतिफलित होगा वो होकर आवृत्त वो फिर जीव तक पहुंच जाएगा सामने तो क्या संकेत किया यद्यपि जीव घट को उदभाषित करना चाहे या घट घटक प्रदेश तक पहुंचना चाहे या घटाकार होना चाहे तो उसको बुद्धि भी चाहिए मन भी चाहिए नेत्र इंद्र भी चाहिए और अधिदेव की दृष्टि से विचार करें तो नेत्र इंद्र को अग्नि चाहिए सूर्य चाहिए मन को चंद्रमा चाहिए बुद्धि को हिरण गर्भ या ब्रह्मा चाहिए अपने अपने अधिदैव से ये तीनों उद्भाषित होंगे और अंत में जीव घट का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा लेकिन जीव को ही स्वतंत्र उदभाषक मानना पड़ेगा अभासन में घट के प्रकाशन का श्रेय जीव को ही प्राप्त होगा यही बात तुलसीदास जी ने कही विषय कारण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेत विषय उपसेवके जीव पंचानेन्द्रियों के सहित मन के माध्यम से विषयों का सेवन करता है हुआ। विषयों का सेवन करने के लिए उसे कारण की अपेक्षा है कारण निरपेक्ष विषय का उपसेवन या सेवन संभव नहीं है इसमें भी एक विचित्र गाथा है जो इंद्रियां हैं पांच ज्ञानेन्द्रिया बिना ने मन के योग के विषयों तक इनकी गति नहीं है अब मनस्क दशा में इंद्रियों के माध्यम से शब्दादि विषयों का ग्रहण संभव नहीं है लेकिन मन को भी एक लाचारी है ज्ञानेन्द्रियों का आलम्बन लिए बिना वह विषय का सेवन नहीं कर सकता या करा सकता है इसका मतलब ज्ञानेन्द्र के द्वार से ही मन की बाहर गति है स्वतः मन तो अभ्यंतरकरण है न जैसे नेत्र के माध्यम से ही मन वृत्ति का रूप धारण करके घटाधि प्रदेश तक पहुँचेगा घटाधि निष्ठ रूप का ग्रहण कर सकेगा तो मन को इंद्रियों की अपेक्षा है और इंद्रियों को मन की अपेक्षा है यद्यपि मन इंद्रियों से प्रत्यक्ष है इंद्रिया मन से पराक हैं लेकिन दोनों के सहयोग से विषय का ज्ञान संभव है तो संस्था चलाने के लिए मठ चलाने के लिए अपना जीवन चलाने के लिए इस साहचर्य सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए अगर किसी को साह्चर्य सिद्धांत का ज्ञान नहीं है तो अहंकारी बन जाता है संस्था नहीं चला सकता राष्ट्र नहीं चला सकता आजकल के नेताओं में जो दुर्गुण हैं क्योंकि ये अध्यात्म से करोड़ों किलोमीटर सुदूर हैं जिसको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है वो तो कुछ जानता ही नहीं तो अंधा है वो राष्ट्र को क्या चलाएगा जीवन को क्या चलाएगा मैंने संकेत किया इसमें भी एक विचित्र तथ्य है ज्ञानेन्द्री और कर्मेंद्री में भी परस्पर सहयोग की अपेक्षा है इस पर पिछले सत्र में बहुत विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया अभी केवल संकेत करूंगा सत्वार संजाय ज्ञानम् ज्ञानम राजा कर्मण भारत ये जो गीता के चौदहवें अध्याय का सूत्र है इनको ज्ञान में रखना चाहिए इन सूत्रों का सत्वार संजाय ज्ञानम् ज्ञानम को ज्ञानेन्द्रीय क्यों कहते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये जो पांच विषय हैं इनका ग्रहण इनके माध्यम से हो एक एक इंद्रिय के माध्यम से एक एक विषय का ग्रहण होता है इसलिए ग्राहकता की प्रधानता के कारण इनका नाम ज्ञानेन्द्रीय है और जब विसर्जन में इनका विनियोग होता है तब इनका नाम कर्म इंद्रिय हो जाता है और रजोगुण के द्वारा कर्म की सिद्धि या क्रिया की सिद्धि होती है इसलिए वाक इत्यादि को कर्मेन्द्रिय कहा गया सत्व गुण के द्वारा ज्ञान की सिद्धि होती है इसलिए स्रोत इत्यादि को ज्ञानेन्द्रीय कहा गया अब विषय कौन है शब्द शब्द किसका गुण है आकाश का तो आकाश का गुण जो शब्द है जिस इंद्रिय के द्वारा उसका अधिगम होगा ग्रहण होगा उसको आकाश का कार्य हमें मानना हो श्रोत इंद्री आकाश का कार्य है एक राशि की बात है किसी की सामग्री का वो स्वतः जितना उपयोग न कर सके उसी की सामग्री का कोई उससे अधिक और अच्छा उपयोग कर ले तो बहुत ऊंचा माना जाएगा या नहीं गुण सिद्धांत है सबका उपजीवित तो है लेकिन गुणों पर आधिपत्य मानव सांख्यो ने कर लिया सत्य गुण रजोगुण तमोगुण इनके घर का पदार्थ बन गया गुण सत्य गुण रजोगुण तमोगुण जो है मानव सांख्यो ने अपने नाम पेटेंट करा लिया लेकिन सांख्यो ने गुण का वैसा उपयोग नहीं किया जैसा कि वेदांतियों ने किया एक बहुत अच्छी बात अब इनके यहाँ तो मन सात्विक है सांख्यों के यहाँ और ज्ञानेन्द्रिया कर्मेन्द्रियां तेजस बने राजस है लीजिये तो सत्वार्थ संजायत ज्ञान हम या पक्ष उनका शिथिल हो गया तो गुण का उपयोग सांख्यवादी अपने पदार्थ का उपयोग सांख्यवादी उतनी निपुणता या दक्षता के साथ नहीं कर पाए जितना कि वेदांतियों ने कर लिया इस पर ध्यान देना चाहिए इससे भी नीति निकलती दर्शन शास्त्र ही इतिहास बनता है और दर्शन शास्त्र ही नीति के रूप में भी परिणत होता है तो जब ये भागवत की कथा अब वहाँ कहने लगे पूरी में अभी तक चौथे स्कंद पर ही हैं कितने वर्ष हो गए बाईस साल में कई अधिक मास भी आए डेढ़ घंटा लगभग प्रवचन भागवत पर करते हैं तो सोता तो कोई ऐसे नहीं जो स्थाई हो, तो मैं ही वक्ता, मैं ही सोता श्रोता बदलते जाते हैं कुछ पुराने होते हैं तो कभी नहीं आ पाते तो सोता भी मैं ही हूँ बाईस साल से <laughs> और वक्ता तो हूँ तो सबसे अधिक लाभ मुझको हुआ कथा कहने से वो लाभ हुआ कि तो मुझको एक दिव्य दृष्टि मिल गई दिव्य दृष्टि क्या मिल गई ये दार्श, दार्शनिक जो सिद्धांत हैं, वो नीति भी बन जाते हैं, इतिहास भी बन जाते हैं। इसलिए अब वो हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे ऋषियों की कर रहे लोगों को भ्रम हो जाता है जब हम इस प्रकार की बात करते हैं लोग समझते अपनी प्रशंसा कर रहे है हम लोग प्रशंसा के योग्य ही नहीं कुछ भी हम में प्रशंसा की सामग्री है तो माता पिता गुरु शास्त्र ईश्वर की देना है मुख्य बात यह है तो हमको एक दृष्टि मिल गई जैसे आरकी मेडिज ने कहा था हमको अगर पृथ्वी का केंद्र मिल जाए तो हम पृथ्वी को उठा लें, उनको केंद्र नहीं मिला होगा हम लोगों को पूरे विश्व का केंद्र मालूम, तो एक कथा कहते कहते भागवत की एक विचित्र दृष्टि मिली की एक दार्शनिक जो सिद्धांत है इतिहास बन जाता है तो दार्शनिक सिद्धांत ही नीति बन जाती ता है तो दार्शनिक सिद्धांत नीति भी बन जाए इतिहास भी बन जाए इसलिए कोई उज्जवल घटना घटानी हो अशुभ घटनाएं घट रही हैं मनुष्यों के प्रमाद से जैसे भगवान शंकराचार्य ने अर्थ किया पूर्ण गंध पृथ्व्या पृथ्वी में पुण्य गंध में हूं भगवान श्री कृष्ण का वचन है तो शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा सुगंध ही पृथ्वी में है निसर्ग सिद्ध तो दुर्गंध है वो हम लोगों के प्रमाद के कारण पृथ्वी में स्वतः सुगंध ही है दुर्गंध जो है वो हम लोगों के प्रमाद के कारण है इसलिए प्रकृति में तो शुभ घटना ही घट सकती है तो विस्फोट होता है अतिवृष्टि अनावृष्टि ये सब ये सब मनुष्यों के प्राणियों के प्रमाद के कारण ईश्वर की सृष्टि है ना रचना है तो जीवों के कर्म उसमें निमित्त होते हैं तो आनंदा देव, भूतानी शुभ घटना ही घटनी चाहिए लेकिन हम लोगों का जो प्रमाद होता है वो प्रकृति को और प्रकृति के जो परिकर हैं पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश इनको प्रभावित करते हैं जैसे हमारे प्रमाद के कारण पृथ्वी में जो सुगंध है वो तिरोहित हो जाती है और दुर्गंध प्रकट हो जाती है प्रकट कैसे होती है हमने दुर्गंध का आधान किया तो दुर्गंध के भोक्ता भी हम ही होंगे सनातन पद्धति में बहुत विलक्षण है क्या है हम मनुष्य हैं देवता नहीं हैं ऊपर के मंजिल में रहने योग्य कौन होता है व्यवहार की बात कह रहे को देखते हुए देवता कोटि का व्यक्ति ऊपर रहे मनुष्य कोटि का व्यक्ति भवन में नीचे रहे इसका अर्थ क्या हुआ हमारे देवता होते हैं वाल्मीकि रामायण में तेरह लक्षण लगभग देवताओं के है उससे मैं कह रहा हूँ उपनिषदों के आधार पर कह रहा हूँ पुराणों के आधार पर कह रहा हूँ देवता मलमूत्र का त्याग करते क्या उनके शरीर में मल मूत्र की निष्पत्ति नहीं होती पसीने की निष्पत्ति नहीं होती द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक उनका श्री विग्रह होता है उनके गले में पड़ी हुई माला कभी मुरझाती नहीं उनके वस्त्र कभी मलिन होते नहीं युवावस्था का अतिक्रमण उनका शरीर कभी करता ही नहीं ठीक है ऊपर कौन रहे जिसमें इस प्रकार की दिव्यता हो और हम लोग ऊपर रहते हैं तो देखते कोई देख तो नहीं रहा है कूड़ा कर, कर सब नीचे फेंको क्या बलबू तो सब नीचे आएगा न इसका मतलब ऊपर रहने ही एकदम नहीं है हम लोगों को अभी हमने पूरी में व्यवस्थापकों से कहा कि भाई सब ठीक है कुछ लोग महाराष्ट्र के आए थे भागवत कथा किन्हीं को कहनी थी अपनी टोली लेकर आए थे तो हमने देखा कि हम तो कमरों को भी हाथ जोड़ते हैं वो जहां खड़े वहीं ठुक रहे हैं। वहीं ठुक रहे हैं। तो हमको पुलती हो जाए तो हमने व्यवस्थापकों को कहा कि आगे से जिनको रहना नहीं आता है या वज्र देहात के ढंग के हैं ठुकते कहीं भी हैं उनको जमीन से संलग्न जो कमरे हैं नीचे वहाँ ठहराओ जिनको ऊपर रहने की क्षमता नहीं है उनको नीचे रखो <laughs> देवताओं का काम है ना ऊपर रहना मनुष्य लोग तो हम लोग क्या है कितने भी सभ्य हों शिष्ट हों मलमूत्र का तो त्याग करना ही है केवल इतना होगा कि जहाँ नहीं करना चाहिए वहा ना करें बीमारी में तो कहीं भी उल्टी हो जाए कुछ हो जाए लग बात स्वस्थ दशा में जहाँ नहीं मलमूत्र थूक इत्यादि का त्याग करना चाहिए वहा न करें इतना ही तो न करे ऐसा तो नहीं संभव है तो सनातन कर्मकांड में यह ध्यान रखा गया कि एक व्यक्ति मानवोचित लाचारी के कारण समष्टि में जितनी गंदगी का जितने मालिन्या का आधान करता है कर्म कांड ने कहा कि कम से कम एक व्यक्ति उसकी अपेक्षा एक प्रतिशत अगर वो मालिन्य का अपने क्षेत्र में आधान करता है तो निन्यानवे प्रतिशत कम से कम उसमें दिव्यता का आधान करे अग्निहोत्र आदि के द्वारा तो इतना परिष्कृत वातावरण रहेगा आजकल वो कर्म कांड का लोप हो जाने के कारण क्या हुआ वो संतुलन भी गया एक व्यक्ति जितनी गंदगी का आधान करता है निन्यानवे प्रतिशत गंदगी का आधान करेगा तो एक भी सुगंध का आधान नहीं कर सकता है इसका मतलब सिगरेट के द्वारा क्या क्या के द्वारा दुर्गंध का धान करता है ट्रेन के द्वारा ये जो कहते है ना ये मोदी जी और भारत के गृह मंत्री जी ये धरती पर मल का त्याग करना ये तो हम हमसे ये लोग मिलेंगे तो हम कहेंगे रेलगाड़ी बंद करो रेलगाड़ी का मल कहाँ जाता है मूत्र कहाँ जाता है कितनी रेलगाड़ियां चलती हैं कितने यात्री चलते पहले उसको बंद करो सरकार बंद कर सकती है क्या व्यवस्था उसके पास तो हमने एक संकेत किया तो हमने कहना चाहते थे कि इन सब नियमों को समझना चाहिए अब क्या होगा शब्द का ग्रहण हमने किससे किया शो इन्द्रित शब्द का विसर्जन कहाँ से करेंगे वाक इन्द्रिस दोनों आकाश के कार्य हो वो ज्ञानेन्द्रीय या कर्मेंद्री जिस इंद्रिय के द्वारा शब्द का ग्रहण हुआ वो आकाश के द्वारा विनिर्मित ज्ञानेन्द्रीय जिसके द्वारा शब्द का विसर्जन हुआ वो आकाश के द्वारा विनिर्मित कर्मेन्द्र ज्ञानेन्द्रीय के माध्यम से ग्रहण कर्मेन्द्रीय के माध्यम से विसर्जन वह सात्विक या राजस इसकी व्याख्या पिछले सत्र में कर चुके हैं आगे बढ़ना पैंगलोपनिषद के अनुसार मैं कह रहा हूँ अपंचीकृत आकाश के एक वट सात्विक अंश से अतिद्रिय स्रोत्र इंद्रिय की रचना होती है और अपंचीकृत आकाश के मतलब शब्द तन मात्रा के एक वट आचार रजोश से राजस्व अंश से अतन्द्रिय वाक इंद्रिय की रचना होती है उसमें भी मर्यादा है जितना सुनते हैं उतना मत बोलिए बोलेंगे तो पागल या बालक सिद्ध होंगे तीसरा कैसे सिद्ध होंगे क्या बच्चा जितना सो, सोता है बोल देता है निरावरण है अवधूत है क्योंकि कौशिती ब्राह्मण उपनिषद में कहा गया है कि बच्चे अमनस्क होते हैं, उनका अंतकरण बाद में विकसित होता है इसलिए वो जितना सुनते हैं वो बोल दे जाते आ, लेकिन हमको ये ज्ञान रखना चाहिए दार्शनिकता तथ्य क्या दार्शनिकता तथ्य यह ध्यान रखना चाहिए कि जो ज्ञान होता है वो क्या होता है प्रमाण तंत्र होता है प्रमाण तंत्र माने वस्तु तंत्र तंत्र माने अधीन और जो कर्म होता है वो कर्तंत्र होता है अर्थात कर्ता के अधीन होता है तो सुनने में हमारी लाचारी है किसी ने छीक मार दी हम यात्रा पर हैं अब हम क्या करें छीक मार दी तो सुनने के लिए बाध्य है अच्छा किसी ने लहसुन प्याज मछली आदि के छोंक लगा दिए हमको पसंद नहीं है लेकिन सुनने के लिए बाद दे हैं ज्ञान की जो बात है भगवान शंकराचार्य जी ने कहा जो ज्ञान होता है वो प्रमाण तंत्र होता है करणेन्द्रीय गाय सब हमारे जागरूक है अमान अमानस्कता की स्थिति नहीं है तो हम सुनने के लिए सुनने के लिए बाध्य लेकिन जो कर्म होता है कर्त तंत्र पुरुष तंत्र कर्ता के अधीन होता है तो विवेकी व्यक्ति का दायित्व तो होता है जितना सुनो उतना मत बोलो जितना बोलना चाहिए क्योंकि कर्मेंद्री पर तुम्हारा नियंत्रण हो सकता है कर्म जो है कर्ता के अधीन है कर्तंत्र है जितना व्यक्ति सुनता है उतना बोल दे तो विस्फोट होगा यानी कौन ऐसे व्यक्ति हम लोगों में जो गाली ना सुनते हो लेकिन हम आप गाली दे सकते किसी को नहीं दे सकते सुना हुआ है जानते भी हैं लेकिन दे नहीं सकते क्योंकि सभ्यता शिष्टाचार या गाली सुनने को भले ही मिल जाए शिष्ट व्यक्ति गाली तो नहीं दे सकते बहुत ऊंची बात एक बार क्या हुआ कबड्डी खेल रहे थे दूसरे मोहल्ले में जाकर साथियों के पास हमसे कोई पार नहीं पाया आयु में वो लोग बड़े थे एक व्यक्ति ने दो चांटे जड़ दिया और चांटे जड़ने के बाद दो तीन माँ बहन की गाली दे दी तो बहुत कष्ट बात अपने घर की ओर भागे आ रहे थे रोते हुए बच्चे ठहरे जिसने चांटे मारा था उसके पिता मिल गए रास्ते में उन्होंने ऐह क्यों रो रहा हमने कहा कि आपके पुत्र मेरे मित्र ने मेरा क्या दोस्त है कबड्डी में हार गया हार गया तो उसने मुझको चाटे भी मार दिए और गाली भी दे दी उसने कहा तुम इसी योग्य हो उनके बाप ने कहा पिता तवार ने लगे हमने कहा क्या ने? उन्होंने कहा हमारे बेटे साहब तुम बेटे और क्या क्या भतीजे आयु में तुमसे एक एक साल दो दो साल बड़े खेल में तब कभी जीत नहीं पाते हमको भी लगता है कि तुम्हें दो जानते हैं बात हमारे बेटे जब हार जाते हैं तो उनसे पूछती मैं और खेल नामने का लो <laughs> और रोने लग गए इसके बाद मैं घर पहुंचा बड़ी बहन थी अभी भी होंगी तो 20 साल बड़ी होंगी उन्होंने पर क्यों रो रहा मैंने घटना सुना दी मैं सुनाना चाहता था ये गाल यहाँ दी अब बहन ने हाथ चलिए यू कर दी एक चाटा जरबूंगी अपने कहा तो बहुत अच्छा बूर्त है जहा देखो चाटे तैयार और रोने लग गए तो फिर बहन ने लाड़ प्यार से समझाया गाली भले ही सुनना सुननी पड़े कोई दे दे तो सुनने के लिए बात नहीं है बच्चे जीवन भर के लिए गांठ बांध लो गाली देने की चीज नहीं होती गाली दी होगी उन लोगों ने तो हम ही को माँ बहन की गाली देते हैं प्राय तो हम उनके माता को जाके समझा देंगे लेकिन तुम मुख उस गाली को अब तक तुम याद किए हुए हो अब मुख से बोलोगे तो तुम्हारा मुख अशुद्ध हो जाएगा इसलिए जीवन भर के लिए शिक्षा लो गाली भले ही सुनने को मिल जाए गाली देने की या अनुवाद करने की भी चीज नहीं है उसने मुझे ये गालियाँ दी यही तो तुम बताओगे गालियां तो हमको दी होंगी माँ बहन की गाली देते हैं प्राय अन्य लोग तो तब तक तुम्हारा मन दूषित अब वाणी भी अपनी दूषित करोगे गाली कदाचित याद भी रह जाए देने की चीज नहीं है ये बहुत गंदी चीज है इसलिए मैंने कहा कि एक चाटे जर दूंगी फिर लार पार किया तो हमने क्या संकेत किया इसीलिए कर्म तंत्र कौन होता है ये पुरुष तंत्र कर्ता के अधीन कौन होता है कर्म ये बताए एक कर तो ये सब विज्ञान अगर नहीं आएगा अध्यात्म का आज कमी क्या है हमको कष्ट होता है कमी ये है कि जो कुछ वेदांत पढ़ा भी देते हैं पर भी लेते हैं वो तो व्यवहार में देखा जाता है कि कुछ उनका उससे कोई संबंध नहीं है मतलब पीएचडी करने की सामग्री है क्या? या परीक्षा उत्तीर्ण होने की सामग्री है हमारे ऋषियों की विशेषता क्या थी जब हम इतिहास पुराण देखते हैं जो उनके ज्ञान का स्तर था जो उनको सिद्धांत प्राप्त था ज्ञान प्राप्त था उसे वो व्यवहार में उतारते थे तो दिव्यता थी सब जगह आज अगर किसी ने वेदांत इत्यादि पर भी लिया कल ही सन्यासी महापुरुषों ने कहा कि महाराज वृंदावन की स्थिति क्या है सन्यासी प्रस्थानत रही कहें तो जानते नहीं कह क्या बला है तो बताइए सन्यासी होकर भी जब प्रस्थानत शब्द का ही अर्थ नहीं आता है कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि वृंदावन के जब सन्यासी हैं हमसे कम उनको ये मालूम पड़े कुछ जाने गीता इत्यादि क्या है तो अब हम यहाँ क्या करेंगे पढ़ाने आएंगे जहाँ रहते हैं रहते हैं तो हम एक संकेत किया तो कदाचित कोई जानता भी है तो बोल तो देगा लेकिन व्यवहार अगर आज आध्यात्मिक जितने व्यक्ति बोलते हैं उनका आध्यात्मिक व्यवहार में उतरता तो ये लोग शासन करते जो आजकल कर, कर रहे देश की दुर्दशा होती क्या इसलिए मैं ये सब खोज खोद के कह रहा हूँ यहाँ पर कि ये ज्ञान विज्ञान जीवन को परिस्कृत करने के लिए है इनको व्यवहार में उतारना चाहिए कर्म और ज्ञान का साहर कैसे होता है कहाँ कर्मेन्द्रियों के प्रयोग में हमको क्या प्रभुत्व चाहिए क्योंकि कर्म जो होता है वो कर्ता के अधीन होता है आगे ऊंची बात में कह चुका हूँ पिछले में धारा चल पड़ी तो। देवता से क्यों स्तुति करते हैं भद्रम करने भी देवता से क्यों करते हैं? देवता से इसलिए करते है कि इंद्री के वश में देवता नहीं होते देवता तो इंद्री का अनुग्राहक होते हैं ना नेत्र के अनुग्राहक कौन होंगे सूर्य भगवान होंगे बात वाक्य अनुग्राहक कौन होंगे अग्नि होंगे तो देवता से भद्रम करने भी क्यों कहते हैं इसलिए कहते हैं कि आपके बस में है ज्ञानेन्द्री के देवता जो होंगे जिस ज्ञानेन्द्री के जो देवता होंगे ज्ञानेन्द्री उनके बश में है जिस कर्मेंद्री के जो देवता होंगे कर्मेन्द्री उनके बस में है तो जिस प्रकार आपके बस में अमुक इंद्री है तभी तो आप उसके देवता हैं उसी प्रकार आपके अनुग्रह से हमारे वश में हो जाए इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ ये हुआ कि आप भद्र श्रवण ही करते हैं तो मैं भद्र श्रवण ही करूं इस पर भी एक विज्ञान है वो भगवान शंकराचार्य जी ने लिख दिया कि आध्यात्मिक प्रकरण है यह कोई ऐतिहासिक ऐतिहिक प्रकरण नहीं है घटना का जो वर्णन किया गया है सुगमता पूर्वक वस्तु को समझाने के लिए जहाँ इतिहास है वहाँ भगवान शंकराचार्य लिखते है इतिहास जहां जहाँ का कल्पित है वहां वहाँ का कल्पित है बता देते हैं। मनुष्य अपने जीवन में दिव्यता का आधान कैसे कर सकता है इसकी प्रक्रिया विषयानुप सेवते तो बहुत सीमित है लेकिन ये सब हम इसलिए बोलते हैं कि अध्यात्म जीवन में उतर सके अपने जीवन में स्वस्थ क्रांति लाने की क्षमता आ सके अध्यात्म को ढालने के दृष्टि से इतनी व्याख्या करते हैं नहीं तो श्लोक का अर्थ तो बस दो मिनट ही पर्याप्त तो हमने क्या संकेत किया असुरों ने सोचा कि देवताओं को पराजित करना चाहिए अपने वश में करना चाहिए तब क्या किया उन्होंने नेत्र पहले केवल भद्र रूप का ही दर्शन करते थे असुरो का जब आवेश आ गया तब अभद्र रूप का भी दर्शन करने लगा मन पहले भद्र संकल्प ही करते थे असुर के चपेट में रजोगुण तमोगुण असुर के चपेट में जब आ गए तो अभद्र संकल्प भी होने लगा नेत्र भद्र रूप का मतलब अच्छी दृष्टि से ही देखते थे लेकिन रजोगुण तंगोगुण का जब आवेश आ गया अश्रुओं का तो किस पर अश्रुओं की डाल न गली प्राण पर क्या प्राण पापी होता है क्या अश्रुओं की डाल किस पे नहीं गली ज्ञानेंद्रियों पर गल गई कर्मेंद्रियों पर गल गई कारगर हो गई अंतकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार पर अश्रुओं की डाल गल गई प्राण पे नहीं गली प्राण पे नहीं गली ना प्राण का आग्रह नहीं होता की मालपुआ रबड़ी कचौरी मिले उसको तो अन्न जल चाहिए अंतक प्राण का मुख्य आहार है जल मैंने कहा था लेकिन ये जो ऐसा भोजन ऐसा ये तो सब मन की देन है प्राण के का कभी आग्रह नहीं होता कि मालपुआ चाहिए रबड़ी चाहिए कचौरी चाहिए प्राण में क्या क्षमता है की असरों की दाल न गली मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक अब ये रामायणी क्या अर्थ कर लेंगे मुख मुखिया मुख सो चाहिए इसका अर्थ रामायणी क्या करेंगे आजकल के रामायणी जिनको अध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं है निंदा में तात्पर्य नहीं है वो कहेंगे मुख के समान चाहिए का अर्थ मुख नहीं है मुखगत प्राण है क्या अपने साथ नहीं पढ़ेंगे तो नाना पुराण निगमागम सम्मतमयत अध्यात्म की जो सैकड़ों पंक्तियां हैं रामचरितमानस में आजकल के रामायणियों को एक भी पंक्ति का अर्थ नहीं आता मुझे बहुत कष्ट हुआ जब मैं श्वेता स्वतः उपनिषद की टीका लिख रहा था व्याख्या कर रहा था जय स्वामी जी कहने पर इस पद पर आ गया तो वहां पर संसार वृक्ष का वर्णन आया तो हमें ध्यान था कि अव्यक्त मूल अनाधिक रामचरितमानस में संसार दुच का वर्णन है कठो की में भी है गीता के पंद्रहवी अध्याय में भी है तो रामचरितमानस और जो पीयूष टीका है वो निकाल के देखा तो मुझे बहुत कष्ट हुआ इस इन पंक्तियों का अर्थ किसी टीकाकार ने ठीक नहीं किया अभ्यक्त मूल मूल मानाधितर गणित के दृष्टि से देखने पर एक भी टीकाकार ऐसे नहीं निकले जिन्होंने ठीक अर्थ किया तो मैं एक प्रकार से रो पड़ा राम राम जब टीकाकारों की दशा है जो अर्थ निकलना चाहिए नहीं निकाल सके तो उन टीकाओं को भी जो नहीं देखते केवल हम अंधेरे में ढेला फेंकते हैं उनकी क्या दशा हो तब विचार करके जो अर्थ इसका हो सकता था मुझे इस समय ध्यान नहीं है श्वेता स्वतः उपनिषद पर जो मेरी व्याख्या है उसमें हमने इसका भी अर्थ दिया लेकिन वो टीकाकारों का नाम भी नहीं लिया समीक्षा नहीं की निंदा नहीं की तो कष्ट तो हुआ तो हमने क्या संकेत किया संकेत ये किया कि प्राण में क्या विलक्षणता है कि असरों की डाल नहीं गली मुखिया मुख सो चाहिए मुख्य अर्थ है मुखगत प्राण मुखिया को चाहिए प्राण के समान मुख माने मुखगत प्राण के समान तुलसी पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक प्राण को जो कुछ अन्न जल इत्यादि प्राप्त होता है बिना पक्षपात के मन बुद्धि चित्त अहंकार ज्ञानेन्द्रीय कर्मेन्द्रीय और अपान इत्यादि प्रभेद और अंग प्रत्यंग तक जिस अंग को जिस प्रकार का पोषण चाहिए उस प्रकार जल से उस प्रकार का पहुंचा देता शोषक नहीं है ठीक है ना अच्छा ज्ञानेन्द्रिय का भी पोषण करता है प्राण कर्मेंद्रीय का भी अंतकरण का भी इसका अर्थ क्या हुआ जिसमें अहंकार नहीं प्राण को लेकर अहंकार होता है क्या मैं प्राणी हूँ इस प्रकार का भाव ही कर्णता प्राण को लेकर अहंकार नहीं सीधे प्राण को लेकर अहंकार नहीं होता मैं द्रष्टा नेत्र को लेकर अहंकार हो गया जिस कारण को लेकर अहंकार हो गया उस कारण में कैंसर रोग का प्रवेश हो गया प्राण को लेकर अहंकार नहीं होता प्राण में आसक्ति नहीं है अन्न जलादि के प्राण प्राण अहंकारी नहीं होता आसक्त नहीं होता स्वार्थी नहीं होता बिल्कुल न्यायकारी तो जिसमें अहंकार नहीं आसक्ति नहीं स्वार्थ नहीं उस पर असरों की दाल नहीं गलती तो प्राण हो गए मुख्य देवता क्योंकि प्राण के द्वारा कुछ अशुभ कार्य नहीं होता पाप नहीं होता लेकिन प्राण के संसर्ग के कारण ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय अंतःकरण को भी देवता माना गया ये भी देवता कहे जाते हैं नैनक देवा आप ईशा व स्वप्न में दिव्यता के कारण इंद्रियों को अंतःकरण को भी देवता माना गया है स्वामी तो संकेत किया या संकेत किया संकेत यह किया कि अगर जीवन में प्राण अच्छा और भी चीज है प्राण कब प्राण सोता है क्या गाढ़ी में प्राण सो जाएगा क्या ज्ञानेन्द्रीय कर्मेन्द्रिय क्या होती है स्वप्न में ही नहीं टिक कर्मेन्द्रियों ज्ञानेन्द्रियों के सो जाने पर तो स्वप्न होगा मन अर्ध निर्दित हो जाए कर्मेन्द्रिया ज्ञानेन्द्रिया सो जाए अगर कर्मेन्द्रिया ज्ञानेन्द्रिया न स्वे तो मनोराज्य की स्थिति हो गई कर्मेन्द्रियों ज्ञानेन्द्रियों की गति स्वप्न में भी नहीं है वो तो प्रातिभाषिक ज्ञानेन्द्रिया कर्मेन्द्रिया होती है ना कौन विंशत मुखा तो क्या कारण है कि कर्मेन्द्रीय ज्ञानेन्द्रीय तो स्वप्न में भी टिक नहीं पाती सो जाती है इस पर विचार करना चाहिए ये सब मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ ये सब विद्या नहीं होगी तो न घर चला पाएंगे न राष्ट्र चला पाएंगे बिल्कुल नहीं जितनी संस्थाएं हैं सब लुंज हो रही हैं। जो नाटक चल रहा है अभी पार्टियों में उससे तो लगता है कि ये सब दुर्दशा क्यों है अध्यात्म से सुदूरता। तो हमने क्या संकेत किया हमने यह संकेत किया कि मन का जीवन ज्ञानेन्द्रीय जी, कर्मेंद्री जी की अपेक्षा अधिक है क्योंकि तो मन अर्ध निर्दित होता है स्वप्न में पूरा सो जाएगा तो सुसुप्ति हो जाएगी तो 24 घंटे भी मन जीवित तो रहेगा लेकिन जगा हुआ नहीं रह सकता सुसुप्ति क्या है? मन भी सो जाए यही ना तो प्रश्न उड़ता लेकिन प्राण कब सोता है देखो हम सब क्या करेंगे सब 24 घंटे में इनको सोने को नहीं हमारा साथ बहुत कठिन है ये सब विद्यार्थी हैं इनसे हम कैसे कह सकते जब हमारी सेवा करो वैकल्पिक बाबा हम बनाते नहीं और सचमुच के बाबा मिलना कठिन है अब ये पचहत्तर साल के साथ दे रहे हैं लेकिन वो घर छोड़ेगा कोई हमारे नाम पर हम छुड़ाते नहीं सचिव जी तो आठ वर्ष की अवस्था में अपने आप पाँच वर्ष की अवस्था में छोड़ चुके थे जबरदस्ती वे आठ वर्ष की अवस्था से मेरे पास क्योंकि यहाँ कुछ चखने के लिए माल पानी नहीं है आज तो घर छोड़े वो जो दस करोड़ से कम से कम खेलने का अवसर हो यहाँ तो कुछ है ही नहीं यहाँ तो हिट लिस्ट में नाम लिखा हो मरो ये विद्यार्थी हैं अपने विवेक से कि महाराज को कष्ट न हो हमारे विद्यालय के सब विद्यार्थी हैं अपने विवेक से महाराज को कष्ट ना हो तो इनको तो सोनिक हंसी मजाक की तो बात अवस्था तो खेल कूद हंसी मजाक की तो बात छोड़ दीजिए 24 घंटे में इनको सात घंटे भी सोने को नहीं मिलता आठ घंटे भी नहीं सोने को मिलता है बहुत बड़ा तप है हमने एक संकेत किया लेकिन ये प्राण कब सोता है सुसुक्ति में सोता है क्या वो जो एको मुखा जागृत और स्वप्न की बात कही गई सुसुक्ति में तो चेतो मुखा कहा गया ना मांडुप्त में तो अभावनात्मक वियोग है वहां पर वहां शब्द हमारा ये जोड़ा हुआ है अभावनात्मक वियोग है अपने आप में तो प्राण स्पंदन चलता है ना हम सोया हुआ व्यक्ति नहीं प्राण स्पंदन को देख सकता लेकिन वास्तव में सुसुप्ति में प्राण स्पंदन तो चलता है अन्न जल का पाचन भी होता है तो सुसुप्ति में भी प्राण तो नहीं सोता अच्छा जी मरने पर जब हम कहेंगे प्राण ही तो ले जाएगा नहीं मन स्थान इंद्रियाणी में मधुसूदन सरस्वती जी भाष्योत्कर्ष दीपिका कारण का प्राण कर्मेन्द्रीय आदि का भी ग्रहण करना चाहिए उपलक्षण है किस रथ पर जाएंगे ये सब प्राण के बिना जीव जो है प्राण रूपी रथ पर ही तो इनको क्या? बैठाएगा ना वायु और न वाय ना तो नाष्टानांतिक में भी देखेंगे प्राण से ही कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया अंतकरण की तादातिया पत्ती होगी उस प्राण से जीव की तादात्म्य पत्ती होगी तब जाकर उत्क्रमण होगा ना तो लोकलोकांतर में प्राण तो ले जाएगा ना तो प्राण में तो गति उस समय सोएंगे क्या तो प्राण पर विचार करें तो ये कब सोते हैं महाफैले इनकी आयु कितनी हो गई आयु कर्थ है सोने किया समाधि जो लेते हैं वो प्राण को विश्राम देते हैं समाधि का अभ्यास जिनको नहीं है वो तो प्राण को विश्राम भी नहीं दे सकते तो सचमुच में प्राण का जीवन जीवन माने प्राण जब लुढ़क जाए इकतीस नील दस खरब चालीस अरबर ब्रह्मा जी की जितनी आई ब्रह्मा ब्रह्मा जी का अर्थ क्या होता है ब्रह्मा जी के कई नाम है एक नाम है सूत्रात्मा और दूसरा नाम है समय भी हो गया हिरण्य गर्भ सूत्रात्मा का अर्थ हमको पूज्य गुरुदेव ने बताया प्राण से तादात्म्य पन्न प्राण हम लोग जस प्राण से तादात्म्य जब जब धातु हो तब उसका नाम सूत्रात्मा है अब बुद्धि से तादात्म पन्न हो तब उसका नाम हिरण्य गर्म इसलिए कौशित के ब्राह्मणों के अनुसार यह व्याख्या बनती है जो हमको पूज्य गुरुदेव ने बताया जो प्रज्ञा है वो प्राण है जो प्राण है वह प्रज्ञा है तो अंतर क्या है जब आत्मा का नाम सूत्र आत्मा होगा तो प्राण की प्रधानता से आत्मा का नाम जब हिरण गर्भ होगा तब प्रज्ञा या बुद्धि की प्रधानता से तो ये प्राण जाकर 31 मिल दस खरब 40 अरब वर्ष जब महाप्रलय की आयु होगी तब जाकर ये विश्राम करेगा इतनी ऊंची माने इतना लुढ़के बिना सोए बिना इतने समय तक रहेगा सक्रिय रहेगा ना समाधि में इसको विश्राम मिलता है सुसुप्ति में राम राम कोई कोई तो ऐसा सोते हैं कि एक फड़लांग तक दूसरा नहीं सो सकता वो क्या करे सांस इतने जोर से लेते <laughs> उस कमरे में तो शायद कोई सो ही नहीं सकता है होता है प्राण तो, तो कहा सोएगा क्या हो तो दूसरों को भी नहीं सोने देता एक प्रकार से इतने जोर से व्यक्ति खर्राटे लेते कोई कोई तो हमने क्या संकेत किया प्राण की सक्रियता का रहस्य क्या है बस यही और क्या इसमें रहस्य है साहब और रहस्य क्या है व्यष्टि कार्य है कर्मेंद्री व्यस्टि कार्य है ज्ञानेन्द्रीय एक के कर्मेन्द्रीय एक के ज्ञानेन्द्रीय व्यष्टि कार्य है एक उदाहरण देते हैं बाकी हम बहुत बोल चुके हैं पहले अब पंचीकृत पहले ले, ले आकाश के अभी पांच सात मिनट पहले कहा था एक व्रट्टाचार सात्विक अंश से ऐसा कहना पड़ेगा ना अतिद्री स्वत की रचना हुई और एक व्रताचार राजस्व अंश से वाक इंद्री की रचना हुई तो ये दोनों व्यस्टि हो गए ना एक एक भूत के कार्य अपंचीकृत सही एक एक भूत के लेकिन अंतःकरण जो है पंचभूतों के समष्टि अंश से पंचीकृत पंच महाभूतों के समष्टि तीन वट्टाचार सत्वांश से अंतकरण बनेगा और समस्टिंग रजवंश से रजवंश से कौन बनेगा प्राण बनेंगे ये समस्टि कार्य अंतकरण और प्राण उसमें भी अंतकरण की अपेक्षा उत्कर्ष की दृष्टि से प्राणमय कोष के बाद मनोमय कोष और मनोमय कोष के बाद विज्ञान में कुछ मालिक सोते रहते हैं, पहेदार पहरा देते रहते हैं। वो अलग प्रस्थान है वो ठीक है वो भी ठीक है लेकिन विचार करके अगर देखें, तो प्राण में विशेषता क्या है अंतकरण भी समस्टि का समी माने अबीकृत पंचभूत में किसी एक का कार्य नहीं मिला जुला अनविभागीय मंत्री बनाया था ना नेहरू जी ने लाल बहादुर शास्त्री जी को तो जिन महापुरुष के पास था उन्होंने तार दिलवा दिया वो स्वामी नारद सरस्वती जी महाराज ने आप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो स्वप्न भी नहीं देखा था एक प्रकार से अनुविभागीय मंत्री माँ का मतलब किसी भी विभाग को आप देख सकते यही वो ना सामान्य रीति से कोई विभाग नहीं लेकिन अनविभागीय मंत्री माने हर विभाग पर तो भविष्य में आप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं जिस दिन प्रधानमंत्री बन गए तो बहुत कृतज्ञ थे उनके की आपने पहले कह दिया था मुझे यह भी मालूम है ताशगंध वार्ता में क्या वार्ता हुई और अपने दामाद से लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या पूछा उनके हमें लखनऊ में था बाबा विष्णव उनके दामाद ने क्या उत्तर दिया उसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा और शरीर कैसे छूटा वो सब चीज हमको <laughs> मालूम है हम एक संकेत किया क्या संकेत किया ये जो प्राण है ये भी अपीकृत पंचभूतों का कार्य है अंतकरण भी है तो दोनों का समान बल हो गया अंतर क्या है वो सात्विक परिणाम है अंतकरण राजस्त परिणाम है प्राण लेकिन प्राण में यह विशेषता है अहंकार नहीं शंकराचार्य जी ने लिखा है भाषण में छांदोत्ति में अहंकार आसक्ति और स्वार्थ ये तीन जो हैं ये कैंसर का काम करते हैं जो व्यक्ति अहंकारी हो गया आसक्त हो गया स्वार्थी हो गया प्राण में अच्छा अशिष्टता भी प्राण में नहीं वाक्य के द्वारा हम व्यवहार कर सकते हैं मन के द्वारा अशिष्ट व्यवहार कर सकते हैं प्राण के द्वारा अशिष्ट व्यवहार नहीं होता लेकिन मुख्य रूप से तीन ले लें अहंकार नहीं आसक्ति नहीं और स्वार्थ नहीं इन तीन गुणों के बल पर प्राण मुख्य देवता है वृद्धा के शब्द लेकिन इनके संसर्ग में आने पर ज्ञानेन्द्रीय कर्मेन्द्रीय अंतकरण कोई भी संज्ञा देवता हो गयी हरियानर कथा अनंता हर हर